आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के श... शो को सजाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आसाम से आए हुए आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से फ्लूट बजाते हैं और आसाम का जो कल्चरल विंग है गवर्नमेंट का उसमें अपनी सेवाएँ काफ़ी समय से दे रहे हैं और भारत देश के कई कई जगह में जाकर भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया है तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं फ्लूट आर्टिस्ट आसाम से तो वाई उनसे ही जानते हैं उनका नाम उनका पूरा परिचय कितने समय से इस फील्ड में हैं वो सारी बातें हम जानेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी मेरा नाम सोमन पाल चौधरी है मैं आसाम से हूँ और मैं फ्लूट बजा रहा हूँ करीब चालीस साल करीब हो गए और वो जो हमारा आसाम गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट है उसमें कल्चरल विंग जो है उसी विंग पर आ, स्टाफ आर्टिस्ट के आ, तरह मैं काम कर रहा हूँ करीब अब तो रिटायरमेंट के करीब समय आ ही गया है और ऐसे ऑल इंडिया रेडियो ऑल इंडिया रेडियो में मैं बजा ब, बहुत दिनों से बजा रहा हूँ फिलहाल ऑडिशन बोर्ड दिल्ली वहाँ से मुझे क्लासिकल में बी हाई ग्रेड दिया हुआ है अब मैं लाइट सब्जेक्ट में लाइट फ्लूट में लाइट जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें मैं अपग्रेड किए करने के लिए अभी मैं जस्ट रिसेंटली ऑडिशन दे के आ, आ रहा हूँ रिजल्ट निकल ही जाएंगे ऐसे बहुत सारे जगह पर प्रोग्राम्स किए क्लासिकल परफॉर्मेंस भी किए लाइट परफॉर्मेंस भी किए कभी कभी बड़े प्रोग्राम्स में भी एकमेंट्स भी किए जी ये बाबा का क्या आशीर्वाद होगा नहीं तो शायद ऐसा नहीं होता नहीं सुमन पाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप 40 साल से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं और आसाम गवर्नमेंट के इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट के अंतर कल्चर विंग के अंदर आप एक एज ए स्टाफ काम कर रहे हैं और अभी काफ़ी समय हो चुका है और आप अभी लाइट म्यूज़िक का भी आप जो म्यूज़िकडिशन दे चुके हैं और ये एक बात मैं पूछना चाहूँगा ये सब करते हुए आप जैसे कि अलग अलग जगह परफॉर्म करते हैं अलग अलग जाना होता है तो कैसे अपने आप को मैंटेन करते हैं कौन कौन से फ्लूट आप बजाते हैं फ्लूट की क्या वैरायटीज़ है उसके बारे में बताइए जी ऐसे हम जो कहते हैं उसे कहते हैं मोडली बाशी हम मैं खुद बेंगोली हूँ और इसे हम कहते हैं बांशी बंसुरी जो फेमस नाम है उसे हम बेंगोली कहते हैं बाँशी उसी बंसुरी से हम तो इतने दिन तक बजाते आ रहे है कभी कभी पिकोलो फ्लूट जो कहते हैं वो भी बजा लेता हूँ तो ज़रूरत इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है वैसे पिकोलो ऐसा हमारा जो आसाम है वहाँ पर पिकोलो फ्लूट का इतना आ, चल, चल, चल चलता नहीं इतना यूज़ होते भी कम बहुत कम तो ऐसे हमारा सिलचर में हम जो यहाँ पर रहते हैं उसे आसाम के एक साउथ असम पार्ट कहते हैं उचे सिलचर उसका नाम है उसी सिलचर में हमारा ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन केंद्र दोनों ही है दोनों में हम बजाते हैं जरूर लेकिन मेरा मैं जब मैं करीब दस बारह साल पहले आज से करीब दस बारह साल पंद्रह साल पहले मुझे म्यूजिक कंपोजिशन, अरेंज एज ए म्यूजिक अरेंजर के तौर काम करना मुझे पढ़ा और इसके बाद से मैं बहुत सारे म्यूज़िकल एल्बम्स में मैं म्यूज़िकल एरेंजर के तरह भी काम किए ऐसे करीब मेरा पचास साठ तो एल्बम ही होगा ही इतने दिनों से और आजकल थोड़ा कम करता हूँ क्योंकि बाबा का सड़क में आ गया हूँ अब मैं बाबा के शरण में ही ज़्यादा समय बिताना पसंद करता हूँ सुमन पाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अलग अलग फ्रूट्स आप बजा चुके हैं और ज़्यादातर जो बंसुरी होती है बाँसुरी होती है या फिर दूसरा जो आपने नाम बताया बंगाली में बासी कहते हैं बांसी कहते हैं तो इस तरह के जो फ्रूट्स है उसकी जो दो टाइप के आपने बताया फ्रूट्स तो उसमें से ज़्यादातर आप बाँसुरी ही बजाते हैं कभी बड़ा बांसुरी भी होते हैं बास स्केल का ई स्केल का मास होते हैं। उसी में बजा लेता हूँ जब क्लासिकल बजाना होता है तब ई स्केल का बंसुरी बजा लेता हूँ और जब छोटा छोटा बंसुर की जरूरत पड़ता है तब छोटा बंसुरी बजाना पड़ता है चलिए ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह जैसी जरूरत होगी जैसे नीड होगा उस हिसाब से आप उन चीजों को यूज करते हैं छोटा बड़ा बाँसुरी आप हम सभी देखते हैं और जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं मेले वगैरह में उस तरह का नहीं लेकिन म्यूजिशियन का अलग ही अपना बाँसुरी होता है जिसमें स्केल्स जैसे कि सुमनपाल जी बता रहे ई e स्केल वाला मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ तो ऐसे ये म्यूज़िकल भाषा है ई स्केल बी स्केल सी स्केल तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जब म्यूज़िक के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता पड़ेगा हाँ जी आप जैसे बता रहे थे आप बाँसुरी वादक है आज़ ए आर्टिस्ट आप लूट बजाते हैं लेकिन फिर आपने कहा कि मैं धीरे धीरे म्यूजिक अरेंज करने लगा एज ए कम्पोजर आपने काम किया तो वो कैसे आपने सीखा उसके लिए कैसे आप तैयार हो गए जी ऐसे हमारा आ, हम कहते हैं इसे नौकरी के लिए मैं जब गुवाहाटी में था तब मुझे वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत एसामिस फिल्म और आ, जो तब तब तो कैसेट हुआ हु, करते थे ऑडियो कैसेट हुए करते थे तो उसी ऑडियो कैसेट्स में हम बहुत सारे ऑडियो कैसेट्स में बजाते थे फिल्म में भी, भी बजाए टीवी सीरियल्स में भी बजाए थे तो उसी वक्त हमारा पास गुहाटी में एक आसामीस म्यूजिक अरेंजर था उनका नाम था पार्थव प्रतिम चौधरी जो अब इस दुनिया में है नहीं छोड़ी छोड़ दिए थे तो उन्हें वो मेरे गुरु जैसे थे बहुत सारे म्यूजिकल नॉलेज उनसे मैं आ, लिया था कॉड लेसन्स कैसे कॉर्डिंग्स करते हैं कैसे म्यूज़िक अरेंज करते हैं कौन सा गाना का हिसाब से लिरिक्स के हिसाब से कौन सा कितने कैसे रिदम पैटर्न और ज़्यादा कॉर्डिंग्स कैसे लगाते हैं म्यूजिक म्यूजिक प्री ल्यूड म्यूजिक कैसे बजाते हैं जो एक गाना को पूरा अलंकृत कर सकते हैं वैसे उन्होंने जो हमको दिया बहुत बहुत एनरेज कर दिया थे और तो उसके बाद जब हम सिलचर में गए बहुत दिनों के बाद सिलचर के दो चार पहले पहले एक दो हमने ऐसे रिकॉर्ड्स किए थे वो हमारा हम था एक्चुअली मैंने परीक्षा मूलक तब सडनली पहले एक, एक एल्बम आया उसका एल्बम का नाम था आ, कोटा दा और ओ देखी ओ नहीं ऐसे दो एक हमारा लोकल लैंग्वेज का कैसेट निकला इतना सुपर डुपर हिट हुआ उस वक्त क्योंकि क्या बताऊं अब भी जो उसमें एक गाना था गांजा सिरोल सिरोल पात गांजा खैया मोगनो हुईया नासे भोला नाथ ऐसे कुछ गाना होते हैं हमारा जो आसाम के रहने वाले बेंगोलीस हैं वहाँ पर ऐसे कुछ गाने फोक सॉन्ग्स हैं awesome. तो उसी फोक सॉन्ग का म्यूज़िक को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके थोड़ा सा वेस्टर्न रिदम वेस्टर्न पैटर्न देके उसको बनाया था उसको इतना इतना पसंद आया हमारा पूरे लोकेलिटी के इवन आ, ये बहुत कलकत्ता में भी, भी, भी बहुत जगह पर चला कलकत्ता बनारस उड़ीसा ऐसे जगह पर बहुत चला बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था और उसके बाद कोटा दा नाम से और एक आ, कैसेट हम देखिए तो वो भी बहुत हिट हुआ था उसके बाद से एक के बाद एक बहुत सारे एल्बम हम करते गए थे करते गए थे लेकिन ज़्यादातर मैंने फ्लूट बजाए जहां और जैसे कि बहुत स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं रिकॉर्डिंग्स भी होते हैं वहां पर एज ए एक के तौर पर मैं बजा लेता हूँ अब भी बजाता हूँ जी ऐसा ही मेरा कहानी ले, लेकिन जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला तब मुझे ऐसा लग रहा था सच बाय हार्ट मैं कह रहा हूँ कि जो मैं ढूंढ रहा था इतना दिन म्यूजिक में उसका डेस्टिनेशन शायद यही है समन जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जिस तरह से आप एज ए आर्टिस्ट फ्लूट आर्टिस्ट होने के बावजूद आपको एक गुरु मिले जिनके द्वारा आप ये सारे म्यूज़िक कॉर्ड्स कैसे यूज़ करना है अरेंज म्यूज़िक कैसे करना है वो सारी बातें आपने सीखीं और उसके बाद खुद आपने दो एल्बम रिलीज़ किए अपने कम्पोजिशन से जिसका बहुत ही अच्छा प्रतिसाद आपको मिला बहुत ही पॉपुलर और हिट रहे आपके वो म्यूज़िक कम्पोजिशन तो जिसकी वजह से आप उनमें फिर बढ़े धीरे धीरे आप वो चीज़ें तो करते रहे लेकिन अपना फ्लूट वाला जो हॉबी है उसको तो बनाए रखे और उसको भी चालू रखा आपने और लास्ट में आपने बहुत ही अच्छी एक बात बताई मुझे भी अच्छा लगा कि संगीत के साथ जुड़ने के बाद संगीत में जिन चीज़ों को आप ढूंढ रहे थे जिस चीज़ को ढूंढना चाहते थे हम वो शायद आपको इस ब्रह्मा कुमारी अकेडमी में जुड़ने के बाद जो ज्ञान आपको मिला जो योग की बातें आपको मिलीं वो आपको जो है उस अनुभूति के बाद आपने सोचा कि जिस चीज़ की मैं बाहर अपने प्रोफेशन में ढूंढ रहा था संगीत में उसका जो डेस्टिनेशन है उसका जो उद्देश्य है उसका जो लक्ष्य है वो आपको यहाँ पर समाप्त हो, हो रहा है या प्राप्त हो रहा है <laughs> अभी मैं तो कुछ अब तक तो इतना ज्ञान तो हुआ नहीं मुझे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह सोलह महीना से इस ज्ञान मार्ग में चल पड़ा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इसको स्टाडी करते रहूँ ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आते रहे तो शायद मुझे सुकून मिल ही जाएगा शांति मिल ही जाएगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि सुमन पाल जी जैसे कि आप कह रहे हैं आ, संगीत के इस आ, प्रोफेशन में आप हैं तो इसमें भी क्या ऐसा होता है कि जैसे दुनिया में जैसे बातें होती हैं कभी चढ़ाव और कभी उतार होता है तो आपके इस जीवन में कौन से ऐसे पड़ाव पर जहां आपको लगा कि इसे छोड़कर कहीं और जाना है वो कैसा समय था किस वजह से आपको ऐसे लग रहा था क्या सच बताऊ या झूठ सच बता। <laughs> सच ऐसे भी बात है जब मैंने गुवाहाटी से फिर सिलचर में ट्रांसफर हुआ हुआ हमारा नौकरी तब तो मेरा शादी हो गया था इतने इतना उलझ गए थे हम इस जीवन में शादीशुदा जीवन में इतना उलझ गए थे कि हमारा संगीत का जीवन बहुत दूर तक दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं हो रहा था एक साल डेढ़ साल तक हम बहुत कष्ट किया म्यूजिक इतना ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस होता था था नहीं फिर जब मेरा दो मेरा दो पुत्र है अब वो लोग इंजीनियर एक इंजीनियर हैं और एक क्लास इलेवेंथ में अभी पढ़ रहा है दोनों ही ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट ही है लेकिन जो शादी के बाद एक डेढ़ साल पांच करीब पांच साल तक हमारा म्यूजिक से इतना अटैचमेंट होता नहीं था टूट गया था इसका बाद फिर से मैंने म्यूजिक में बहुत जुड़ा जुड़ा जुड़ा लेकिन एक, एक समय आया करीब बहुत साल कुछ दो चार साल पहले मेरा मिसिस को करीब एक बीमारी आया हुआ था जिसके कारण उसको ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद उसका ब्रेन एक्चुअली आई थिंक उसमें ब्रेन ब्रेन का कोई बीमारी होगा जिस वो असंत रहती थी हर बात वो तो अशांत रहती थी एक दिन हमारे हमारे सिलचर में अनाउंसमेंट हो रहा था कि पूनम बहन जी रात शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं इतने तक बाईस अगस्त से करीब 12 दिन हाँ दो अगस्त आगा, से करीब ऐसे ऐसे तारीख होगा तो जो ये जो ज्वाइन कर सकते हैं जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं हमने तब सोचा कि इस बीमारी को अगर ख़त्म करना है तो उसको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा तो वहाँ पर ले जाने के बाद मेरे जो मिसेस है वो भी डांस करती है उनका नाम है शिल्पी एक्चुअली शादी से पहले थी शिल्पी बनार्जी अब वो है शिल्पी पाल चौधरी वो भी डांस करती थी लेकिन संतुष्ट नहीं थे अब वो भी ज्ञान में है वो मेरे सीनियर है वो अगस्त महीने के उस 22 तारीख से जो जोड़ी थे उसका बाद से अब तक जुड़ी हुए हैं और उसका बाद से वो एक बिल्कुल ठीक हो गए बिल्कुल ठीक हो गए उसका जो बीमारी थी वो एकदम ठीक हो गए थे इसमें एक अच्छी बात आपकी ये रही कि संगीत के क्षेत्र में आप दोनों मिस एंड मिसेस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर आप इनसे संतुष्टि या सुकून आपके जीवन में नहीं था और उसका मुख्य कारण था कि आपके मेसेज का ब्रेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम जो एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आप दोनों के बीच में आ गई और आप दोनों के बीच में जो है एक तनाव सा आने लगा और जैसे ही आपने ये सराजयोग का मैसेज आपको मिला आप उस तरफ अपने मैसेज को ले गए तो उसके बाद वो धीरे धीरे उनकी जो ब्रेन की प्रॉब्लम है वो कम हो गई और आज तक वो बहुत अच्छी तरह से अभी अपनी लाइफ को जी रही है और आप उनको देखकर फिर आप भी इससे जुड़े ऐसा आपका कहना बहुत ही अच्छी बात है कि राजयोग हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है ये आपके पास जो उदाहरण है उसे सुनकर हमारे श्रोता जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं ये जीता जाता उदाहरण है अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है जो आपको बहुत अशांत करता है थोड़ा सा समय अगर आप अपने लिए देते हैं राजयोग सीखते हैं तो बहुत सारे बीमारियों से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं ये हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है समझने को मिलता है चलिए सुमनपाल जी एक और बात बताइए कि आप म्यूज़िक अरेंज करते हैं फ्लूट बजा लेते हैं और आपके मिसेस डांस करते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ का वातावरण देखने के बाद आपको क्या लगता है आप क्या करने वाले हैं आगे चल के? एक ही बात बताऊँ मैं मैं मधुबन आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम सचमुच स्वर्ग का स्वाद यहीं मिल रहा है थोड़ा इससे ज्यादा होगा जब सचमुच हम स्वर्ग में जाएंगे स्वर्ग का स्वाद यहीं मिल रहा है <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि सुमन पाल जी जिस तरह से आप संगीत से जुड़े हुए हैं जरूर आप हिंदी बंगाली और उड़ीसा ऐसे बहुत सारे भाषाओं के गीतों को गीतों आसामी से आप गीत जानते भी होंगे गुनगुनाते भी होंगे जो आपका फेवरेट गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसमें से कोई एक हिंदी गाना आप हमारे श्रोताओं के लिए जरूर गुनगुनाएं ऐसे तो गाना तो मैं गाता नहीं फिर भी इसके लिए सूरज बख्तर जी का वही गाना मैं फिर से याद करना चाहता हूँ मिलन की मगन आज मन है बस वही तक मुझे भाषा तो याद नहीं है सूर थोड़ा थोड़ा याद है होगा वैसे ही बहुत बहुत धन्यवाद आपको नहीं मैं चाहूँगा कि आप हिंदी गाना कोई फिल्मी अपने जीवन काल में जब करियर से जुड़े उस समय कौन सा एक गीत आपको बहुत अच्छा लगता था उसके बारे में बता ऐसे एक बात कहूँ भाषा के बारे में तो मैं मुझे हिंदी भी अच्छा लगता है कभी बंगोली भी अच्छा लगता है कभी आसामीस भी अच्छा लगते हैं लेकिन खास कोई गाना मुझे इतना छुआ नहीं जितना बाबा का गाना छुते मैंने अंतर टच करते हैं इसके कविता कृष्णमूर्ति जी का एक गाना है वो सचमुच जब मैंने पहले सुना था प्यार प्रभुकु सब सरल हो जाएगा ऐसे कोई गाना थे इतना टच किया मुझे क्या बताओ ये गाना मैं फिर भी कभी हमारे घर में जो कंप्यूटर कम, ऑन करता हूँ वो ये गाना सुन लेता हूँ बहुत अच्छा लगता है सुमन पाल जी बहुत ही अच्छा प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया कि सब कुछ सौंप दो प्रभु को तो सब कुछ सरल हो जाएगा क्योंकि हम लोग इस गाना के द्वारा हमको ये मैसेज मिलता है कि जब तक हम अपने आप में रहते हैं अपने ही सब कुछ समझते हैं तो गड़बड़ हो रहा है जब हम अपना सब कुछ ईश्वर की देन है ये समझकर ईश्वर को समर्पित करके जो कुछ मिला है ईश्वर की बदौलत मिला है और मैं एक मेहमान की तरह उस ईश्वर की जो कुछ मेरे आसपास में है जो कुछ मेरे पास वो ईश्वर की देन समझ हम अगर उसका उपयोग करते हैं एक मेहमान की तरह उपयोग अगर वस्तुओं को करना शुरू करेंगे तो उनका नुकसान भी हम नहीं करेंगे और उनको सुरक्षित भी रखेंगे ज़रूरत के अनुसार ही यूज़ करेंगे बिना ज़रूरत के उन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज इस गीत के माध्यम से मिलता है कि सब सौंप दो प्रभु को फिर सब कुछ सरल हो जाएगा अगर प्रभु को अभी तक कोई चीज़ हमने सौंपी नहीं है या सौंपा नहीं है तो सरल के बजाय सब कुछ कठिन लगने लगेगा चाहे हम अरब भी क्यों ना हो <laughs> तो जी आपका क्या कहना क्या बताऊ मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं अपना परिवार के बारे में सोच लेता हूँ अभी भी हमारा परिवार में थोड़ा ज्यादा तो प्रॉब्लम्स आते हो आते रहते हैं कभी बड़े तूफान जैसे आते हैं लेकिन वो जो जब ही हम सोच सौंप देते हैं प्रभु के पास सचमुच सरल हो जाता है थोड़ा ज्यादा लेकिन सरल होता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक आसामी गीत आप हमारे श्रोताओं के लिए सुनाई एक आसामीज ऐसे तो बिहू गीत वहां पर बहुत चलते हैं लेकिन एक आसामीज गीत है जिसो डॉक्टर भूपेन हजारिकिया जी गाया थे विस्तीर्ण धुपारे ओंखो मानोहर हाहाकार खूनि नि दे नीरो ओ, नी नी ओ गंगा तुमी ओ गंगा बोहा कि अच्छा आसाम से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ का कल्चर और अभी यहाँ पर आप है तो यहाँ का कल्चर में कितना डिफरेंस है किस तरह की बातें बातें तो यहाँ पर लगता है प्योर हिंदी भाषा जो हर सभी बात कहते हैं चलता है यहाँ पर हमारा अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं होते तो है लेकिन जब असम में जाते हैं आसामिस पीपल्स ज़्यादातर आसामीस पीपल्स हिंदी बातें या बंगोली बातें बहुत अच्छा से कर नहीं पाते शायद मुझे ऐसा लगता है ये मेरा व्यक्तिगत मेरा पर्सनल बातें हैं और मैं खुद बेंगोली होकर भाई आसाम का बेंगोली होकर भाई मैं अच्छा हिंदी बातें कर नहीं सकता क्योंकि एक्वेंटेड नहीं हूँ मैं अच्छा हिंदी बातें आते नहीं मुझे सीखा नहीं ज़्यादातर बेंगोलीज मैं कह लेता हूँ रहा का कल्चर क्या है आसाम में जो कल्चर है किस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं कुछ फेस्टिवल के बारे में बताइए जी एक्चुअली हमारा जो आसाम है वहाँ पर वेराइटीज़ कल्चर्स है जो आसाम में बहुत सारे आसामीस राभा बोरो मणिपुरी नागा ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स भाषा ग्रुप्स होते हैं तो सभी मैनेक्चुअली आसामी से हो वहाँ पर बेंगोलीज भी हैं जो साउथ आसाम में रहते हैं उसे बराग वैली कहते हैं उस बराग व्हैली में करीब नो मोर देन 35 फाइव लैक्स रहते हैं तो आ, 35 फाइव लैक्स अब बेंगोलीज जो वहाँ पर एक जैसे छोटा छोटा मोटा एक बांग्लादेश जैसे है हाँ, हम आसाम में हैं भारत में हैं फिर भी वहां पर लगता है हम ऐसे हर लोग यहाँ पर बेंगोली में कहते हैं उसे सीलेटी भाषा कहते हैं सिलेटी एक्चुअली बांग्लादेश का जो सीलेट है वो सीलेट से बहुत सारे बेंगोलीज तब जब भाग देश बंटवारा हुआ था तब बहुत सारे बेंगोलीज आए हुए थे कुछ बेंगोलीस कलकत्ता से भी गए थे कुछ बेंगोलीस नागालैंड मणिपुर बहुत जगह से आए वहाँ पर इकट्ठे हुए वहाँ पर बहुत सारे बेंगोलीस का आ, र, र, वहाँ का बासिंदा है तो फेस हाँ त्यौहार एक्चुअली त्यौहार कहते तो हम बेंगोलीज एरियाज में दुर्गा पूजा वो बहुत ज़्यादा चलते बहुत हैं आसाम के गुवाहाटी गुवाहाटी और अपार आसम जो है सभी आसम के हर जगह पर इवन हमारा बराग बली हु, में भी बीहू रंगाली बीहू उसे कहते हैं वो रंगाली बहु मेन फेस्टिवल हो जाते हैं वो बहुत आनंद का उत्सव है क्या करते हैं? उसमें एक्चुअली वो लोग जब एक्चुअली उसका बेस थिंग ये है जो धान जब पकते हैं, अच्छा चावल की अच्छा, चावल के खेती जब हो जाता है तो वो कटकर जो आनंद उन लोगों को मिलता है उसे रोंगाली बिहू बहुत रंग, बेरंग के बारे में उन लोग उन लोगों में ज़्यादातर आनंद उत्सव जैसे होते हैं सुमन पाल जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप आसाम में रहते हैं साउथ आसाम में तो वहाँ पर किन किस तरह के भाषा लोग रहते हैं ऑलरेडी सब मिक्स करके मिक्स भाषा ही बहुत करके है वहाँ पर और जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर दुर्गा पूजा मोस्टली ज़्यादा मनाया जाता है साउथ बंगाल के कुछ पार्ट में और कुछ पार्ट में जहाँ पर इस विशेष फेस्टिवल को मनाते हैं जिसमें शायद हरियाली जब खेती धान की खेती पूरी हो जाती है तो उसको कट करके बहुत खुश होते हैं आनंद होते हैं जैसे संपन्नता खुशहाली की जो वातावरण है वो हो जाता है और उस खुशी को वो लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं ये आपने कहा बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो भी अपने इस अलग अलग भारत देश की परिभाषा को भावनाओं को उनकी संस्कृति को जानने का उनको मौका मिला है और मैं जाऊँ कि जाते जाते हमारे जो लिसनर्स हैं जो अभी रेडियो इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी के लिए सुमन जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज तो मेरा तरफ से एक ही होगा कि सारे पृथ्वी के हर व्यक्ति को मैं ये कहना चाह चाहता हूं कि आप सभी आइए मधुमन आइए आके देखिए सचमुच यहां पर स्वर्ग है और हमारा जो बाबा का जो मैसेज स्वर्ग बनाएंगे हम भारत का स्वर्ग बनाएंगे वो स्वर्ग हम बना सकते हैं अगर हम चाहें तो सभी से मेरा यही आवेदन है मेरा यही दरख्वास्त है कि आप सब बाबा के स्वरण में आ जाइए देखिए आकर एक बार देखिए सचमुच आप लोगों को कुछ प्राप्ति तो होगा ही थैंक यू चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया सुमनपाल जी ये कह रहे हैं कि जैसे कि मैं इस मेडिटेशन के प्रैक्टिस से अपने जीवन में जो सुकून फील कर रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे जो स्वर्ग का एहसास हो रहा है वो आप सभी भी कर सकते हैं तो एक बार जरूर आप इस समागम में आइए और यहाँ का नजारा देखिए और अपने जीवन में स्वर्ग का आनंद उठाइए ऐसा उनका कहना था चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में विशेष मुलाकात में कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हम कराएंगे और कुछ नई बातें आपको सुनाएंगे और अभी हमें दीजिए इजाज़त मुझे और सुमन पाल जी को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो नमस्कराते रहो करता आया मौसम प्यार के गीतों का होम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का रास्ते पे अखियाँ रास्ता देखें बिछड़े तो का परदेसी केरी भी एक सिंधड़ी